सलामंत क्षोपाख्या ब्रह्म देवे तस्य ब्रह्मणो विजये देवा कहते हैं देवताओं के लिए यह आत्मा ने ब्रह्म ने विजय प्राप्त कराया लेकिन उस ब्रह्म के विजय में देवता लोग अपने आप को गौरव से प्राप्त किया हुआ मानते थे और उस गौरव का अभिमान करता हुआ वे यह बात को भूल सब कुछ हुआ है अपना अस्तित्व अपनी सत्ता से नहीं जिसके बारे में विचार करते हुए प्रकट किया गया था कि एक माया ऐसी चीज है चाहे देवता हो चाहे कोई भी हो सभी को अपने जाल में स्तर से फंसा देती है और आदमी को भ्रांति में डाल देती है अन्य का वस्तु को अन्य में आरोप कर देता है जिसके कारण से इस प्रकार से व्यक्ति को भ्रांतियां उत्पन्न होती हैं। माया की गति छाया जैसी धरा चलाए तो धावई भीट फेर जो त्याग चले तो पाछे पाछे ऐसी विचित्र माया है इसे भी कोई छोड़ना भी चाहता है तो इसे छोड़ नहीं सकता वह आपकी अपनी छाया के समान आपका पीछा करती रहेगी इसलिए अग्नि के समान इसके साथ हमारा संपूर्ण व्यवहार होना चाहिए जैसे अग्नि से हम अपना रोटी बना लेते हैं ठंडी में ताप लेते हैं जितना दूरी में रहना चाहिए उतना दूरी में हम उसे उससे रहते हैं ताकि हमें लाभ हो बिल्कुल नजदीक भी नहीं बिल्कुल दूर भी नहीं बिल्कुल नजदीक जाओगे तो जला देगा बिल्कुल दूर रहोगे तो ताप नहीं पाओगे लाभ नहीं उठा सकोगे उसी प्रकार से कोई माया में ही पड़ जाए वो तो पूरी तरह से फंस जाएगा और जब कोई माया से भागना चाहेगा माया उसे फंसा देगी बड़ी चित्र है ये माया उससे आप भागना चाहोगे वो आपका पीछा पड़ जाएगी फंसा देगी और उससे अपने आप समझोगे इसके लिए हम इससे पूरा ही डूब जाएंगे इसमें तो फिर डूबी जाओगे हमेशा के लिए इसे बिल्कुल नजदीक भी नहीं जाना है बिल्कुल दूर भागने की भी चेष्टा नहीं करना है इस माया का ऐसा सदुपयोग करना है जिसे इसका आनंद हमें प्राप्त करें। उसका भी हमें लाभ हो उसके लिए उपाय करना चाहिए कैसे है क्या है इस पर दो खंडों में विचार आरंभ होता है यह माया ने देवताओं के अंदर किस प्रकार से अहंकार भर दिया और क्या हुआ तो मंत्र आरम्भ होता है ता विजयो विजयः जिज्ञ तेव्यो प्रादुर्भव वन व्यजानत विजयो विजय महिमा इति कदक्षता देवताने ऐसा सोचा ऐसा विचार किया कि असमकम में विजयो। हो यह जो विजय है यह हम लोगों का अपनी विजय है किसी और की कृपा से या सहयोग से या सत्ता से प्राप्त हुई नहीं है यह अपनी मेहनत की कमाई है लोग आजकल जितने भी दो नम्री कमाते हैं फिर भी वो जो कुछ भी करेगा जो कुछ भी दिखाएगा यही कहेगा हमारी अपनी कमाई है खून पसीने की कमाई हम कहते हाँ आपने सबके खून पसना की कमाई लिया है इसको कोई सही से नहीं बात थोड़ा वही है बोलने की में थोड़ा फर्क होता है अपनी खून पसने की है या दूसरे की खून पसने की कमाई वो आपके पास है यह सोचने वाली बात होता यही है गरीबों के खून पसीने की कमाई सेठों के पास हो जाती है अब वो दो नंबरी पैसा लग आश्रमों में दे देते हैं तो भ्रांतियां बढ़ती जाती है आश्रमों में भी साधक लोग जो है यहाँ करके भी भ्रमित हो जाते हैं है? कारण ये है कि आहार शुद्धि का अभाव आहार शुद्ध हो सप्तु आहार का मतलब केवल रोटी रूपी आहार ही नहीं आहत शब्दादि विषयान ये न शब्द आदि विषयों को जो हम आहरण कर रहे हैं श्रोत इंद्रिय का विषय है, शब्द है चक्ष इंद्र का विषय है, रूप है रसनेन्द्रीय का विषय है, रस है इस प्रकार से सगल इंद्रियों का तो जो जो विषय है उसको हम लेते रहते हैं उपभोग करते रहते हैं इसलिए इंद्रियों का विषय को ग्रहण करने का नाम ही आहार है वह आहार में शुद्धि होनी चाहिए आहार में शुद्धि कैसे को तो शब्द सुनना ही है तो सुनो भगवान के भजन को सुनो शास्त्रों को सुनो अच्छी बातों को सुननी चाहिए नीति पर ग्रंथों को सुनना चाहिए जिससे कि मनुष्यत्व सदा सदा बना रह जाए ऐसे उपाय संबंधी शब्दों को सुनना चाहिए रूपों को ग्रहण करना है तो कौन से रूपों को ग्रहण करें? कहते भगवान की मूर्ति का दर्शन करें, चारों तरफ कमरे भगवान का फोटो आजकल तो दूसरी देवियों का फोटो ही दिखते घरों में जाओ जाओ, जाओ। तो पता नहीं कौन सी देविया होती है सिनेमा की वही सब दिखते हैं फोटो अब क्या करें महात्मा जाए तो महात्मा को भी सबसे पहले उन्हीं का दर्शन करना पड़ता है घरों में मुसीबत है इसलिए हमने संकट ले रहे हैं अभी वही शिवरात्रि से पहले से या दिवाली से निर्णय कर लेते हैं किसी के भी घर जाना ही जाए तो देवियों का दर्शन सबसे सामने में रहता है अब उन देवियों का दर्शन करें कि हम अपने दुर्गा सरस्वती काली का दर्शन करें हैं तो इसी वजह से आजकल रूप दर्शन में भी गड़बड़ा गया है सात्विकता नहीं रह गया तो इसलिए सा दर्शन करना चाहिए मंदिरों में जाना चाहिए भगवान के जो है दर्शन घर गह, में भी एक मंदिर हो सर्वत्र उसका छाया चित्र बना रहे तो ऐसे ही जगह उचित होता है साधव का व्यवहार करने के लिए इसी पर में भी हाँ? यदि सही सही माल डालोगे शुद्ध तो वैसे ही मन बनेगा जैसा खावे अन्य वैसा बने मन खाते तो है सभी इन खाते हैं गड़बड़ मन भी रहता है गड़बड़ तो खाना है शुद्ध कैसे खाएंगे कहते महाराज हम कैसे खाएंगे हमें तो जो अन्य क्षेत्र में मिलता है खाना पड़ता है जो आश्रम में जैसा भी आता है दो नंबरी एक नंबरी सब खाना पड़ता है कहते बात सही है आपका कोई दोष नहीं है जैसा आसा खाना तो पड़ता है लेन खाने की तरीका में थोड़ा अंतर करो भगवान क्या कहा है भगवान कहते हैं पंद्रहवें अध्याय में आप लोग रोज भोजन से पहले पाठ करते हो लेकिन अर्थ चिंतन नहीं करते हो भगवान क्या कहा है अहम वैश्वानरो भूतवा पचाम्यन्न नतुर्वे भगवान वैश्वानर अग्नि बन कर के अंदर बैठे हुए हैं इसे ये समझो आपका पेट जिसमे आप भोजन डाल रहे हो वह पेट क्या है हवन कुंड है यज्ञशाला है।, है और उस यज्ञशाला में जो अग्नि रूपे भगवान स्वयं खड़े हैं, वैश्वान अग्नि रूपेण स्वयं विराजमान हैं। और उस वैश्वान अग्नि रूपी भगवान के मुंह में आपको डालना है इसलिए आप कहते ब्रह्मणम ब्रह्म हवि ब्रह्मा ब्रह्म आहुतम ब्रह्म ब्रह्म कर्म समाधिना ये बोलते हैं आचमन कर देते हैं दिन दिमाग में रसगुल्लाई दिखता है कुछ नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए इस मंत्र का अर्थ को समझो ब्रह्म कद जो मैं अर्पण कर रहा हूं वह ब्रह्म ही है अर्पण का साधन भी ब्रह्म है ब्रह्मार्पण ब्रह्म हवीही ये अर्पण का साधन अर्पण मने साधन जो हाथ जिसे आप डाल रहे हैं ये जूहू पात्र है पात्र के समान पात्र है एक, एक कुंड में डालने के लिए जुहू पात्र होता लकड़ी का डंडा होता है समूह बना रखता है वैसे ये हाथ से खाना है तो ये हाथ क्या है ब्रह्म है ब्रह्मार्पणम जो डाल रहे हैं चावल दाल सब्जी रोटी सब ये सब क्या है ब्रह्म हवि यह हवी भी ब्रह्म है ब्रह्मा अर्पण ब्रह्म जिस अग्नि में डाल रहे हो वो भी ब्रह्म है ब्रह्म कर्म समाधिना और जो क्रिया हो रही है ये भी ब्रह्म है इसलिए कैसे करना चाहिए समाधिना, सावधानी से करना ब्रह्मतन गंतव्यम और इस हवन के माध्यम से हमारा गंतव्य क्या है हमारी इस अन्न के माध्यम से जो मन है बन रहा है उस मन की वृत्तियां किस तरफ जानी चाहिए उसे गंतव्य क्या है ब्रह्म ब्रह्मी होना चाहिए ब्रह्म गंतव्यम ये कह दिया ब्रह्मा ब्रह्मी ब्रहनाग्न ब्रह्मणातम ब्रह्म तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समानी जब ऐसा कर्म करते हैं क्या ब्रह्मणाहूतम ब्रह्मणा और आहूतम वो भी दो शब्द हैं। ब्रह्मणा एक कर्ता कौन है ये खुद भी ब्रह्म है हवन कर रहा है जो होता है वह भी ब्रह्म है सब कुछ ब्रह्मरूप ही है इसलिए ब्रह्मरूपी हवन हो रहा है यहाँ ब्रह्मरूपी यज्ञ हो रहा है ब्रह्म यज्ञ है।, है।, है ऐसा समझ के खाओ खाते महाराज मंत्र के बिना हवन कैसे कोई स्वा तो चाहिए बिना शाह का हवन कैसे होगा कहते आपके जो गुरुदेव ने दिया है जो आपका इष्ट का मंत्र उसी मंत्र में अंत में स्वाहा डाल देना नमक को हटा दो और स्वाहा जोड़ दो ऐसे ओम नमः शिवाय नमक ओम शिवाय स्वाहा किसका ओम नमो नारायण ओम नारायण स्वाहा नमक हटा देना और स्वाहा जोड़ देना और बस खाते जाना प्रत्येक बार जब मुंह में डालोगे मंत्र उसके साथ स्वाहा जोड़ करके अंदर डाल दो तो हवन हो गया अब आपने भोजन खाया ही नहीं जो हुआ सब हवन ही हो गया तो अन्न अपने आप जो दो नंबरी हो चाहे एक नंबरी हो पवित्र हो गया और उससे जो मन बनेगा अवश्य ब्रह्मा का रिप बनाने में सहयोग देगा शास्त्रों को धारण करने के सामर्थ्य जो भरा प्रज्ञा जो योग सूत्रकार कहते रतुम भरा दी थी भरा प्रज्ञा जो प्रज्ञा कैसी होती है योगी पुरुषों का जो वेद वेदांत का अपने चित्त में धारण करता हुआ अद्वैत स्वरूप का अनुभव करते हैं तो उनकी बुद्धि उनकी प्रज्ञा रितम्भरा होती है ऋत को धारण करने वाली होती है मिथ्या को धारण नहीं करती है ऐसा विलक्षण चीज होने से माया का संश्लेषणा होता और हो बुद्धि की वृत्ति निरंतर ब्रमाकार बनी रहेगी इसलिए इस प्रकार से नित्य हवन आदि के माध्यम रूप में नस को भी जो हम खाना दे रहे हैं वह इस प्रकार से होना चाहिए तो प्रकार से सकल इंद्रियों में समझना आहार शुद्धि तब जाके अंत करण शुद्ध होगा तो अंत कर्ण शुद्ध होगा तब तो ब्रह्माकार वृत्ति का संपादन में कोई क्लेश नहीं होता है तो लेकिन ये देवता लोगों के अंदर ही कुछ कमी आ गई तो क्षण उन्होंने यहाँ सोचा विचार किया उनका मन में भी गड़बड़ी हुई हाँ अस्माकम ये वह विजय कहता है ये जो विजय है ये हम की अपनी विजय है हमारी यह महिमा है अस्माकमे वहिमा यह महिमा भी हमारी अपनी है तो लेकिन सर्वत्र व्यापक सभी का आधार होता जो सत्ता स्वरूप होता तत्व तो जो आपके साथ सभी विराजमान है द्वार से जा सकाया हमने पहले बता चुका हूँ वह ईश्वर नित्य आपके साथ विराजमान है आपका जीव भाव में आपके मन जो कुछ भी उल्टा सीधा सोचता है सबको देख रहा है टकटका करके बेचारा तो वो समझ गया तेज देवताओं के अंदर अहंकार आ गया तथ हम विज्ञ एसाम देवान विचारम तक ब्रह्म ये जो देवताओं के अंदर जो विचार आ गया अहंकार इसको वह ब्रह्म ने जान लिया जान लिया तो जान लिया तो क्या किया उसने सोचा ये तो गड़बड़ कर रहे हैं यदि देवता लोग ऐसे अहंकारी हो जाएंगे तो मनुष्य और अन्यों का क्या गति होगा यदि अहंकार में मदान धो जाएंगे यही अपना ड्यूटी से चुत हो जाएंगे सूर्य आदि सभी अपना ड्यूटी ठीक से नहीं करेंगे तो सारा लोक व्यवहार बिगड़ जाएगा सारी व्यवस्थाएं चौपट हो जाएंगे तो इसलिए भगवान ने सोचा ईश्वर ब्रह्म ने जो सभी का स्वरूप है उसने निर्णय लिया कि इनका अहंकार को किसी तरह से हमें तोड़ना है और इन्हें याद दिलाना है की यह तुम्हारा अपना विजय नहीं तुम्हारी अपनी महिमा नहीं या जो कुछ भी यह सब भ्रम का ही स्वरूप है ब्रह्म की लीला है ते व्योहा प्रादुर्भव तब उन देवताओं के सामने में वो एकदम चमकता चमकता हुआ भिंकर ज्योति दिव्य ज्योति ऐसा दिव्य ज्योति दिखाई दिया ऐसा दिव्य ज्योति जिसका हजारों सूर्य एक साथ उत्त होने पर भी उसकी उपमा नहीं दी जा सकती गीता जी में भगवान ने कहा है ऐसा विलक्षण ज्योति का रूप में देवताओं के सामने भगवान प्रकट हुए दो देवता लोग अपने अहंकार से विमूर थे अपने स्वरूप का बोध था नहीं इसलिए क्या चमक रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है अरे बिजली चमकती है और इतना तेज होते जा रहा है की आंकों से देखना मुश्किल हो गया देवताओं को भी वो घबरा गए किमी दंग क्षमी थी तो क्या पूजनी पदार्थ है जब आदमी के सामने कोई विलक्षण एकदम जबरदस्त वस्तु आ जाए तो उसको क्या समझता है पूजनी है कोई विलक्षण चीज है पहली बार दक्षिणी अमेरिका में जो आज दक्षिण अमेरिका है तो वहां पर ये अंग्रेज गोरे पहुंच गए एक नाव में चार पांच इंग्लैंड से निकले थे नौका से चलते चलते वहां पहुंच गए किसी तरह से जहाज से वो सा वो काले काले आगे नागे जंगली थे वहां जिसको रेड इंडियंस कहते हैं तो वहा जैसे उन लोगों ने देखा है गोरा गोरा गोरा एकदम लाल टमाटर सा चमड़ा उन्होंने ये सोचा मनुष्य नहीं है उन्होंने ये सोचा जितने भी जंगली लोग थे खाने लगे ये तो लगता है साक्षात श्री भगवान आ गए है उनकी देवता अग्नि व अग्नि को पूछते है वहाँ तो उन्होंने सोचा साक्षात अगली भगवान है, जो कुछ चमक रहा है लाला लाला ला दिख रहा है चेहरा करा है इसका अब उन लोगों ने जो है उन लोगों को बिठाया पूजा करने लगे बड़ा व्यवस्था दिया उनको अब वो जो गोरे थे वो सोच रहे भाई क्या हो रहा है तमाशा हमारे साथ हम तो जानने आए थे कौन सा देश है क्या है यहाँ कैसे आदमी रहते हैं हम भी आदमी है लेकिन यहाँ किस तरह के लोग रहते हैं ये जानने हम आए और ये तो उल्टे क्या क्या कर रहे हैं ये तो समझ में नहीं आ रहा है कोई पानी ला रहा है कोई फल ला रहा है कोई कुछ जा रहा है कोई कुछ सब जंगली तो थे ही अपनी ढंग से पूजा पाठ करने हैं वो उन्हें सोचा देवता लोग है अरे बेचारे फिर कुछ दिनों के बाद उन्होंने क्या देखा वो कुछ उनके साथ अंग्रेजों के कमी रहती हमेशा एक माया को लेके चलते एकाध देवी साथ में जरूर चाहिए उनको बिना बिना नहीं चलते अब वो देवी के साथ कुछ लीला करने लगे वो लोग आपस में तो उन्होंने देखा ये क्या देवता लोग है ये हमारे देश ये भी कर रहे हैं ये देवता नहीं है जैसे हम भोग विलास करते हैं ये भी लीला कर रहे हैं, इसका अगर ये तो मनुष्य नहीं होंगे माने देवता लोग नहीं मनुष्य जरूर होंगे ऐसा सोचने लगे लेकिन गोरे क्यों है समझ में नहीं आ रहा है फिर उन लोगों में से दो चार जो है थोड़ा विचारवान जो थे उन्होंने धीरे से इनसे बातचीत करने की चेष्टा की भाषा ना आवे वो क्या बोल रहा है इन्हें ना समझ में आए ये क्या बोल रहे उन्हें ना समझ में आए फिर वो इशारे इशारे से और रेत के ऊपर लिख लिख करके बातचीत हुआ और उसके माध्यम से उन्हें समझ में आया कि वो जंगलियों को कि ये दूसरे देश से आए हुए आदमी हैं उस देश में गोरे होते हम भले काले तो ऐसे यहाँ पर हालत है देवताओं की और सामने आया हुआ क्या है उन्हें समझ में नहीं आ रहा है जब वो खुद ही है दूसरे नहीं है खुद का ही स्वरूप सामने प्रकट हुआ है अज्ञान वसाद भेद रूपे न रहा है इतना ही फर्क था लेकिन उसके सोच पता नहीं क्या पूजनीय है कौन देवता है कि कौन क्या है हम लोगों से भी बड़ा कोई होगा बड़ा चमक चमक रहा है यक्षमिति यक्षमिति यक्ष सोचने लगे ये यक्ष कौन है ये पूछनी है तब तो क्या है ये जो हमारे सामने प्रकट हुआ है देवता लोग गुपचुप हो गए जब बड़ा दिवाली मना रहे थे खुशियाँ अब इकट्ठे होकर के उन लोगों ने क्या किया मीटिंग किया निर्णय लिया कौन जाएगा इसको जानने किसको भेजा जाए इसके पास भयंकर लग रहा है उन्होंने सोचा वो भी चमकी लाए भयंकर है अग्नि के समान बहुत जबरदस्त दीख रहा है तो सबसे पहले उन्होंने इसलिए अग्नि देवता को ही पकड़ा अग्नि से अग्नि को टकरा दू तो भयंकर अग्नि सा लग रहा है अग्नि को भेज दो तो आपस में ठीक रहेगा पता लगाने तो सब का मीटिंग द्वारा उन्होंने कहा ते अग्निम अब्रुवन जातवेद्जानी ही किम हमें क्षमित तथेती अग्निम अब्रुवन वे समस्त देवताओं ने मिलकर अग्निम अब्रवन अग्नि को उद्देश्य करके कहा हे अग्नि देवदा हे जातवेद हमेशा किससे कोई काम करना प, करा लेना पड़ता है ना उनको तो थोड़ा प्रशंसा भी करना पड़ता है नहीं करेंगे तो मानेगा करेगा ही नहीं थोड़ी चापलूसी, सी थोड़ी करनी पड़ती नहीं तो काम नहीं करेगा हे बहुत बढ़िया है आप तो महान हैं, आप तो भाई कर्मठ हैं, ऐसे ऐसे बोलना पड़ता है तब जाके काम में लग जाता है सर्वज्ञ हो चढ़ा दिया उसको पंपिंग कर दिए और भी फुल गया हा मैं तो सर्वज्ञ हूं अहंकार और उसका बढ़ गया अग्नि का जात वे मैंने जन्म जात ही सब कुछ को जानने वाला मैंने जन्म से ही सर्वज्ञ कहीं जाना नहीं पड़ा गुरुकुल में पढ़ने लिखने जन्म जात ही हो सर्वज्ञ है ऐसा कहते उसके भी मन में हाँ ठीक क्या और घमंड उसके बढ़ गई थोड़ी एक गिजानी ही उन्होंने कहा हे सर्वज्ञ अग्नि देवता आप कृपा करो और जानने की चेष्टा करो ये क्या है जानी यह पूजनी हो जो प्रकाश में हमारे सामने प्रकट है या क्या है यह समझने की कोशिश करो तब उसने भी कहा तथेति तो थे ठीक है महाराज आप लोग सब यहीं बैठो मैं जाता हूँ उसको देखता हूँ कौन आया है क्या है ऐसे उसने भी आश्वासन दे दिया देखो आदमी के अंदर है चार चीज जब चार में से एक भी हो और तो चारो आ जाए तो पूछिए मत क्या होता है चार में से एक भी रहेगा ना वो बहुत खतरनाक काम नीति साकार कहते हैं राजा भरतहरि वैराग्य से प्रपीड़ित हो गया क्योंकि एक बार एक संत आए प्रसन्न होकर के उनको एक फल दे दिया राजा ने सोचा ये जो प्रसाद मिला है ये मैं अकेला खाऊंगे अच्छा नहीं है मेरा रानियों में अत्यंत प्रिय जो महारानी है उसको देता हूँ महारानी को बुला करके महारानी को कहा एक महान विद्वान ज्ञानी संत थे तपस्वी उन्होंने प्रसाद दिया है ये लो तुम तो। ये नहीं कहा मुझे बांट करके अमनिया करके तय करके मुझे दे दो तुम भी थोड़ा खाओ मुझे थोड़ा दे दो ये नहीं कहा उनके मन में आज देखा जे क्या करे इसके मन में मेरे प्रति क्या भावना है देखने उन्होंने कुछ ना नहता वह चुपचाप उसको पूरा फल दे दिया अब रानी जी का मन पहले से किसी मंत्री से सांट अब उसने सोचा हमें प्रसाद खाए ठीक नहीं हमारा प्रिय मंत्री महोदय जो है वो मंत्री जी को दिया जाए और वो ले जा करके मंत्री को दे दी अब उसने भी देखा मंत्री का भी परीक्षा हो जाएगा तो देखा जाए ये क्या करेगा अब उसने लेके रख लिया जेब में कहा महारानी जी ठीक है आज्ञा दी जम चलते वहां चल से अब उसका मन किसी दासी से लगा हुआ था अब वो दासी को उसने ले जाके दे दिया, अब वो दासी तो दासी तो उसने सोचा ये चीज जो है मैं खाऊ ये ठीक ने अकेला कि मेरे स्वामी तो असली में तो राजा है सारा देश के स्वामी है ही मैं उनका भी दासी हूँ तीसरे इस फल को तो राजा को ही देना चाहिए वही इसके असली अधिकारी है मैं इसका अधिकारी नहीं तो फल लाकर के फिर राजा को दे दिया और घूम फिर कर राजा के हाथ तो जब आया तो राजा देखिए क्या हो गया दासी के हाथ में कैसे आया दासी से पूछा तुमको कौन दिया मंत्री महोदय ने बहुत बढ़िया अच्छा एक काम करना तो दासी तो जाके ये पूछना मंत्री महोदय से उसको किसने दिया क्या संत स्वतः उनको दिया था जैसा उन्होंने तुमसे कहा है या किसी और ने उनको दी थी सच सच कसम खावा करके पूछ लेना तो गई ठीक है महाराज मैं आपको कल इसका खबर दे देती हूँ तो दूसरे दिन मंत्री मोदी के यहाँ गई और पूजा पाठ से निवृत्त होकर के उठाई था वहीं पर पकड़ लिया उसको कही क्या भगवान का कसम का आगे कहिए सच सच आपको फल किस में क्यों मुझे कुछ संशय लग रहा है कि आपका संत ने नहीं दिया आपने हमसे झूठ कहा है इधर मैंने फल को नहीं खाया रखा हुआ वो भी थोड़ी झूठ बोल दी जब बताएंगे नहीं खाएंगे तेनाज आप भगवान के मंदिर में आप बैठे हैं कसम का कहिए क्या आपने आपको किसने उसने गुप्त रखना मैं तुमको सच बता देता हूं महारानी ने दिया दासी तो दासी आकर के सीधा राजा के पास आई राजा को कहे महा, महारानी महोदय ने उनको दिया है तब राजा ने कहा अच्छा कोई बात तुम प्रसन्नता से इसको खाना कोई बात नहीं इसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं ले जाओ पढ़ो उसी समय राजा उठ करके वहां से राजधानी से चले जाते हैं जंगल में बहुत भयंकर तपस्या किया और उस तपस्या के सार उन्होंने तीन चीज लिखा एक वैराग्य नीति शतक और एक श्रृंगार शतक बहुत ही अच्छा उनमें से वैराग्य शतक और नीति शतक है पढ़ने योग्य है उस नीति शतक में लिखा है संसार में चार चीजों में से एक भी किसके पास होगा वह खतरा होगा और चारों जहां पर है अनत होगा कौन कौन है यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्म एक एकम किमु एक चतुष्ट कौवनम जैसे मेरी रानी यौवन में छलक रही थी जिसके वजह से उसका विनाश हुआ दूसरा धन संपत्ति धन और संपत्ति के लालच में अपने मर्यादाओं का उल्लंघन मंत्री ने करके रानी से संबंध रखा प्रभुत्तम मंत्री के अधिकार को देखता हुआ दासी ने मंत्री के साथ संबंध रखा और अभी वे किता से दासी ने सब कुछ राजा को बता दिया था इसलिए चारों ही गर्द के कारण हो गए थे कहते यौवनम आज के जमाने में भी आप देखिए चाह यौवन है तो अनेक प्रकार का जो है अनर्थ हो जाता है आदमी जो है समझता नहीं हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं कई प्रकार का अनर्थ हो जाता है धन और संपत्ति जिसके पास है धन संपत्ति वह व्यक्ति भी विनाश की ओर जा रहा है प्रभुत्तम जिसके अंदर अधिकार है जो आज शासन में बैठा हुआ है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक और जो कोई भी हमारे न्याय न्यायपालिका के अंदर विराजमान जर्जीलो हो चाहे कोई भी हो सभी के सभी भ्रष्टता की चरम सीमा तक पहुंच चुके हैं इसका कारण उनका अधिकार है प्रभुत्व है और अंतिम है अविवेकिता जिसके कारण से समस्त जीव सागर में डूबे हुए हैं कहते एक एक मैं अनर्थ आया इनमें से एक एक भी किसी के पास हो तो अनर्थ के लिए ही होता है और क्यों हम और जहाँ चारों विराजमान हो जाए वो एक ही के अंदर चारों दिखाई दे और क्या कहना है बहुत ही विचार ये कहते वहाँ पर इस तरह से मां लेकर बताया है कि वो उसी प्रकार सा है जिस प्रकार से व्यक्ति कहते हैं अपने धन संपत्ति आदि के कारण से दारू पी कर के नाली में पड़ा हुआ आदमी के समान मदान धो चुका है कहा पर से मालूम भी नहीं रहता कि मैं संसार में क्या कर रहा हूँ कुछ भी बोध नहीं रहता है यही हाल यहाँ पर अग्नि देवता का है उसको अपने प्रभुत्व अपने अधिकार और अपने ऐश्वर्य धन संपत्ति और अपनी युवावस्था तीनों के तीनों उसके अंदर है जिसकी वजह से अभी, अभी भी किता इतना बढ़ गया चारों के चारों अग्नि देवता में समा गया क्योंकि देवताओं का आयु सोलह से 20 तक ही होता है सदा यौवन में ही रहते हैं वो लोग ऐश्वर्य उसके पास कोई कमी नहीं देवता होने के नाते सबको वर देने का भी जिसको क्षमता है प्रभुत्व है उसका अपना अधिकार क्षेत्र है जिसके कारण से उसके अंदर अभी भी किता फैल गया चारों के चारों अग्नि देवता के अंदर होने के कारण से वह विचार की बिना कहता है मैं जानने की कोशिश करूंगा ही नहीं बल्कि मैं जान निश्चित के निश्चित रूप से आऊंगा ये यक्ष यह पूज्य वस्तु क्या है जो हम लोगों के सामने प्रकट हुआ है ऐसा कह कर वह चल पड़ता है तद अभ्यम्यवद्ध को अशी त्यग्निम स्मिति अभ्रविज्ञात वेदा वाहम स्मिति कहता है तम अभ्य अग्नि ने क्या किया उन सबको कहा तथेति ठीक थी, है हम जा रहे हैं आप लोग यहीं विराजो और चलाओ उस यक्ष के पास चला गया तम अभ्य तब जो है उस अग्नि को देख कर के यक्ष ने मन पूछ ब्रह्म ने आकाशवाणी के माध्यम से कहता है उस अग्नि से पूछा तुम कौन हो और कहते अग्निवाम अस्मी जात वेदी अग्नि अग्नि ने कहा अरे आप नहीं जानते मैं दुनिया में अत्यंत प्रसिद्ध अग्नि नाम का देवता हूँ और इतना ही नहीं देवता लोग खुद सभी मानते इस बात की कि मैं सर्वज्ञ भी हूँ जन्मजात सर्वज्ञ हूँ और मैं अग्नि नाम से सुप्रसिद्ध देवता हूँ ऐसा मुझको आप नहीं पहचान रहे अच्छा फिर यक्ष ने पूछा अपि सर्व दहेयम यदि तो यक्ष ने पूछा आकाशवाणी के ही माध्यम से अच्छा आप अग्नि देवता हैं आपको जो सभी लोग सर्वज्ञ समझते हैं ठीक लोग आपको पूछते हैं यह बात हम भी मान लिए लेकिन ये बताइए आपके अंदर क्या सामर्थ आपके अंदर क्या काम करने का सामर्थ्य है विशेषण वाला जातवेद और अग्नि नाम तो अग्नि कहता है तो अग्नि देवता ने अग्नि देवता ने कहा अपी इदं सर्वं दहेयम् यदिदम पृथिव्याम यदिदम पृदिव्याम सर्वम अभी दहेयम अहम कहता है कि भाई आप क्या समझ रहे हो हमको तो हम साधारण आदमी हैं साधारण छोटे मोटे देवता समझते हो अरे इस पृथ्वी में इस भूलोक में यदि दम किंचित जो कुछ भी है अपि सर्व अपि उन सात चीजों को दहेयम जला के राख बना सकता हूँ मेरी इतनी सामर्थ्य है कि संसार भर के इस पृथ्वी में जितना भी है लोग में उन समस्त वस्तुओं को मैं जला करके राख बना सकता हूँ इतना मेरा सामर्थ्य है मैं प्रचंड रूप धारण कर लो जैसे क्षण उस क्षण इस पृथ्वी में कुछ भी नहीं रहेगा सब स्वा हो जाए तो का अच्छा आपका अपना सामर्थ्य हाँ, हाँ, मेरा सामर्थ्य है ऐसे ही सामर्थ्य तो हम लोग ने विजय पाया है मैं अकेला थोड़ी मेरे जैसे पीछे लाइन लगा हुआ तैतीस करोड़ देवता लोग है सब मिलकर के विजय प्राप्त किए हैं हमारे जैसे सामर्थ्य के वजह से तो हुआ है तस्मय तृणम निधा तक स तत निवृद नहीं तो शय विद्या ऐसा घमंडी उस अहंकार से परिफुल्लित उस अग्नि देवता के सामने तृणम निधाव निदधाव कहते हैं, एक घास सूखा घास रख तृणम मने सूखा घास सूखा घास उसके सामने रख दिया और कहा कि तुम सारे लोगों को जलाने की बात कह रहे हो तो पहले मुझे एक घास को जला के दिखा देना हम मान लेंगे तुम कि तुम दमदार आदमी हो क्यों घास जला करके हमें दिखा ये तो दहा इसको जलाओ ऐसे कहती और ब्रह्म सत्ता अपने चैतन्य को अग्नि से छीन लिया उस उपाधि से अलग हो गया जैसे इन सभी उपाधियों में अभी क्या है कौन देवी नाच रही है इसमें इस इसमें बिजली रानी रान नाच रही है और बिजली रानी गई तो मर जा गई कोई काम का नहीं तो वैसे वो अग्नि देवता में जो चैतन्य था ब्रह्म भाव था उसको उपाधि से अलग हो गया मैंने वैशिष्टता समाप्त हो गई जैसे आप बेहोशी में पड़ जाते हैं चैतन्य कर रहते हुए भी आपके अंदर होश नहीं होता है जिसको लोग कहते कोमा में चला गया आज की भाषा कोमा है पहले जमाने की भाषा में बेहोश हो गया बोलते तो उस दिशा में जिस प्रकार की आपकी अवस्था रहती है उसी प्रकार से अग्नि की अवस्था कर दिया उस ग्रह अपनी माया के माध्यम से उसके अंदर जो प्रशिष्यता थी उसको निवृत्त कर दिया और उसको बिल्कुल अज्ञान अंधकार में डुबो दिया तब वह अग्नि का वो दशा हुई तो उसने क्या किया अग्नि ने तद उप्रे सर्वजवे अब अग्नि ने उस त्रिन के समीप गया और अपना पूरा जोर लगा दिया सर्वजवेना जितना ताकत है उसकी अपनी लगाने की पूरी कोशिश की जड़ में ताकत आए कहाँ से कोशिश तो बेचारा किया तो नशाकुम लेकिन वह उसे सूखा घास को भी जला नहीं पाया व्रदे। तो बेचारा अपने अहंकार से जो गया हुआ था अब लज्जित होकर के लौट गया बोला भी नहीं उस भ्रम से पहले इतना घमंड से बात करता रहा अब आगे बोला भी नहीं महाराज हमें क्षमा कर दो हमसे गलती हो गई हमने अहंकार कर दिया आप कौन कहने क्या है बता दो कुछ भी नहीं वहीं से भागा सत व्रते वह वहीं से लौट गया आगे कोई वार्तालाप करके उस ब्रह्म को जानने की चेष्टा किया ही नहीं इसलिए अग्नि थोड़ा लो क्वालिटी का देवता माना गया सबसे श्रेष्ठ कौन है इंद्र इंद्र के साथ भी करेंगे तो फिर भी इंद्र भागता नहीं वहां से इंद्र वहीं खड़ा रहता है आने दो देखेंगे गायब हो गया ना मेरे आते हाथी डरपो ये ब्रह्म डरपोक है सोचता तो है भाग्य देखो मैं आया पास में तो भाग गया, ऐसा कहो खड़ा रहता है तो वहां पर ब्रह्म विद्या जो है हरीमवती उमा प्रकट होती है और उसको उपदेश देकर के ब्रह्म ज्ञान अनुभव होता है इसलिए इंद्र सभी देवता में श्रेष्ठ माना गया और अग्नि को नहीं क्योंकि अग्नि और वायु जो न लौट जाता तो सतयन नहीं बब्रेते वही से लौट गया नहीं तो दशम विद्या तुम और देवताओं से कहने लगा भाई क्षमा करो मैं ये नहीं जान पाया कि क्या चिड़िया है ये गम्षमित ये जो यक्ष है उज्जनी तत्व तुम लोग के सामने प्रकाशित हुआ है यह सब प्रकाश आत्मा ब्रह्मो इसको हम नहीं समझ पा रहे क्या है ये ऐसा उसने कह दिया और मौन होकर के बैठ गया यहां पर देखो कई बात समझने योग्य है क्योंकि ये यहां पर सिद्ध करना चाहते हैं ब्रह्म जो कुछ भी क्रियाकलाप हो रहा है माया से विशिष्ट होकर के भी जो कुछ भी हो रहा है सारे चीज का कर्ता कौन है ब्रह्मी सर्वकर्तृत्व तो ब्रह्म में सिद्ध कर रहे हैं आगम प्रदान अनिर्वचनीयता प्रथम खंड में सिद्ध किए युक्तिक प्रधान अनिर्वचनीयता दूसरे खंड में सिद्ध किए और ये तीसरे खंड के क्षोपाख्यान के माध्यम से आप ये सिद्ध भी कर रहे हैं कि यह ब्रह्म सर्व कर्तृत्व विशिष्ट है जो कुछ भी हो रहा है उस ब्रह्म की सत्ता के वजह से होता है और अन्य किसी की सत्ता से नहीं न माया में ही कोई दम है कि वो अपना कुछ कर दिखा सके यद्यपि माया पंचक में क्या है यह अघटित घटना पटेसी माया लेकिन अघटित घटना जो कर रही है माया वह माया का सामर्थ्य जो है क्षमता वह भी चैतन्य के सप्ताह मात्र हुआ है यह आवाज को प्रकट कर रहे हैं, सब कहानी बता रहे हैं घास में वो नहीं जला पाया मनुष्य कर्तृत्व कहाँ गई ये सब कुछ जलाता हम देख रहे हैं यहाँ पर हाँ भरिया आजकल के जमाने में ऐसे ऐसे विशेष साड़ियां आ गई है हल्का सा सिगरेट का चिंगारी पट जाए बस हो गया छुट्टी अब अग्नि में इतना सामर्थ्य हम कौन से देख रहे हैं तो उस समय कहा गया उसकी कर्तृत्व कहा गया उसका सामर्थ्य इसका वास्तव में अग्नि में न कर्तृत्व है न अग्नि में कोई सामर्थ्य जो कर्तृत्व या जो सामर्थ्य सभी कौन वह होता है वह तो कर्तृत्व और सामर्थ्य वास्तव में ब्रह्म का है अपना अग्नि का या किसी का अपना नहीं होता एक तो यह बात है और दूसरी बात कहते यक्ष को नहीं जाना पूजनीय वस्तु को हमने नहीं जाना और पूजनीय वस्तु जो प्रकट हुआ है वो प्रकाश के रूप में प्रकट हुआ है प्रकाश कौन सी प्रकाश रूप में प्रकट हुआ है सामान्य प्रकाश के रूप में प्रकट हुआ होता तो इन अग्नि का अपना प्रकाश सामान्य प्रकाश रूप होता आत्मा से भिन्न तो होता नहीं तो दीपता कैसे उन लोग मन उन के सामने जो प्रकट हुआ वह ब्रह्म विशिष्ट प्रकाश रूप में प्रकट हुआ होगा तभी तो कहा जा रहा वो देख रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। विशिष्ट प्रकाश में परिणत अगर प्रकट हुआ है तो इसका मतलब मायावचन चैतन्य है वह ब्रह्म नहीं हो ईश्वर है लेकिन आगे जाकर कहेंगे सा ब्रमती हो वाच जब ने पूछा ये यक्ष क्या था भला तो ब्रह्म विद्या कहती है, ब्रह्म था तुमने जो देखा है वो ब्रह्म है तुमने जो अनुभव किया वो ब्रह्म है पूर्वोत्तर विचार करके देखिए यदि विशिष्ट प्रकाश का अनुभव उन लोगों को सामने हुआ होता तो फिर वहां पर एक कैसे भ्रमित हो वाच और यदि वहाँ के अनुसार चलते यहाँ सामान्य प्रकाश लेते हो तो फिर सामान्य प्रकाश को विशिष्ट रूपेण देवताओं ने कैसे ग्रहण किया पूर्वोत्तर सामंजस्य उपनिषदों में श्रुति वाक्यों में लगता है कोई विरोध है सामंजस्य नहीं बैठ रहा है लेकिन ऐसी स्थिति में ये जवाब आपको समझना पड़ेगा यह मंथन करके निर्णय लेना पड़ेगा आचार्य शंकर जवाब देते हैं कि देखो व्यक्ति को अपने स्वरूप की ओर ले जाने के लिए एक झलक जो प्रथम होता है वो तो ईश्वर रूपेण होता है और उससे लक्षिप जो होता है वास्तव में स्वरूप उदाचेतनी होता है इसलिए हेमावधि जब जवाब दे रही है वहाँ पर लक्षिप उसको बता रही है और यहाँ जो इंद्रादियों ने जो देख रहा है वह वाच्य वस्तु है प्रत्येक चैतन्य का पीछे वाच्यार्थ बोधि अलग होता है लक्ष्यार्थ बोधि अलग होता है वाच्यार्थ को पहले ग्रहण किया कौन इंदिरादियों ने लक्ष्यार्थ को पकड़ नहीं पाए थे और वहा पर हेमवती उमान जो ने लक्षार्थ का बोध करा करके इंद्र को पूर्ण ब्रह्म बनाती है ऐसा इसका समन्वय कर लेना चाहिए और तीसरी बात और है यहाँ पर देखिए कि इन देवताओं को यद्यपि आप मानते हैं कि ये सब बड़े बड़े समर्थ होते हैं बड़े बड़े ज्ञानी भी होते हैं और उनको जातवेद भी कह दिया गया उसके बावजूद भी उसके अंदर ऐसा स्थिति हुई कि माया की ऐसा विचित्र चाल कि उन लोगों के अंदर यह घमंड पैदा हो गया यह अहंकार वाक्य मेरे अगजय है मेरी महिमा तो ऐसी स्थिति में एक साधक का दृष्टिकोण से विचार करके आप देखिए इस में क्या कहना चाह रहे हैं इस यक्षोपाख्यान के द्वारा यह यक्षोपाख्यान का तात्पर्य सीधा ही भगवदगीता के अंतिम अध्याय में आप जाएंगे वहां मिलता है वहां भगवान कहते हैं सर्वधर्मान धर्मान मां एकम शरण अहं सरोपापे भो मोक्षुपाख्यान का रहस्य जो गीता में जो कहा हुआ है इसका निचोड़ दे दिया है सर्वधर्मान बात धर्म का मतलब यह नहीं कि आप, आप बोल बोलने लोगों कल से कि मैं न हिंदू हूं न मुसलमान हूं न ईसाई हूं मैं कुछ नहीं वो धर्मों की आप बात नहीं जो आपने अपने अंदर में कल्पना कर रखा है मैं स्त्री हूं मैं पुरुष हूँ पुरुषत्व धर्म आपके अंदर है स्त्री तुम धर्म आपने आपने अंदर मान लिया है मैं कर्ता हूं मैं भोगता हूँ कर्तृत्व भोक्तृत्व रूपये धर्म आपके अंदर कल्पित है मैं माता हूं मैं बहन हूं मैं भाई हूँ ये जो है मातृत्व भ्रातृत्व तो आदि आदि अनेक धर्म आप जो है विभिन्न प्रकार के धर्म एक ही के अंदर आप कल्पना कर लेते हैं पंचदशी में भी यह दृष्टांत बड़ा सुंदर दिया एक स्त्री है उसी स्त्री को अनेक लोग अनेक दृष्टि से देख रहे हैं। बेटा कहते माँ है बहन कहती है मेरी दीदी है है कि नहीं पति कहता है पत्नी है इधर से कोई देख रहा है उसको बुआ का दृष्टि से, कोई चाची का दृष्टि से, कोई मामी का दृष्टि से अनेक दृष्टि से देखता है जनवास्तव स्त्री तो वही होती है एक ही है वो अनेक नहीं हो जाती उसी प्रकार से हम के के तो लोगों के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर वो बाह्य लोगों के द्वारा कल्पित धर्म तो छोड़िए आज चाचा है कि नाना है कि दादा है कि दादी है कि क्या है वो तो, तो बाह्य संबंधों से आया हुआ धर्म है वो तो आप जानते ही हैं ऐसा वानित होता है इनके पहले जब बाप था नहीं बाप बन गया है कि पहले माँ थी नहीं माँ बन जाती है इसरा आप जान रहे हैं। तो ही नहीं बाद में आरोपित हो रहा है किसका तो मैं झूठा है इसरा तो विवेक एक साधारण आदमी भी कर सकता है किसका जिसका वास्तव में ना मैं किसी का बहन हूँ मैं वास्तव में किसी का माँ हूँ ना वास्तव में किसी का दीदी हूँ ना नानी हूँ ना दादी हूँ न तो बुआ हूँ न कुछ भी नहीं ये सब के अपने अपने दृष्टिकोण से लोग मुझे ऐसा कहते हैं इन वास्तव में मैं इनमें से कोई भी नहीं हूँ क्योंकि इनमें से एक भी धर्म जब जन्म ली थी उस समय थी नहीं बाद में जैसे, जैसे जैसे बड़े होते गए जैसे जैसे व्यवहार में शादी विवाह होते बच्चे आदि होते वैसे वैसे सब धर्म बाद में आरोपित किए गए हैं इसलिए आप समझेंगे स्पष्ट ये सब कुछ भी वास्तव में नहीं होता और अंत में होता भी नहीं तो ऐसी स्थिति में इन बायो धर्मों के बात यह नहीं कर रहे सर्वधर्मान्तुरय ये बात नहीं कर किन्तु यहां पर अपने स्वरूप में हम जो आरोपित कर रहे हैं धर्म कर्तृत्व धर्म मैं करता हूं मैं इन सब वस्तुओं का भोगता हूं कर्तृत्व का अभिमान है भोक्तृत्व का अभिमान है ब्राह्मणत्व का अभिमान है आपने कर लिया मैं ब्राह्मण हूं किसने कहा ब्राह्मण किसने नहीं कहा आप अपने आप बचपन से ऐसा ऐसा घर में पलते जाएं तो अपने अंदर ब्राह्मणत्व का अधिकार अभिमान कोई क्षत्रिय का अभिमान कर रहा है ये सब स्वयं के द्वारा स्वयं के स्वरूप में आरोपित धर्म है इन धर्मों को त्यागने के लिए कहते है हैं सर्वधर्मान और मैं अग्नि हूं मैं देवदत्त हूं अभी अग्नि को वागनी समझ रहा था मैं अग्नि हूँ मैं जातवेद हूं ये सब धर्मों का आरोप किया था इन धर्मों को त्यागेगा जब तभी उसको जब वास्तव में मोक्ष का अनुभूति हो सकता है तो सर्वधर्मान धर्मान त्यज मामेकं शरण रजा किस आत्मा का ही शरण में जाना पड़ता है कल भी आपने पढ़ा था आत्मनी आत्मान आत्मना पश्य आपने आत्मस्वरूप में आत्मान उस ब्रम्माव को त्मना बुद्धि के द्वारा वो अनुभव करता है तो यह सब कुछ स्वयं में कल्पित होने के नाते विद्या के माध्यम से वेदांत के विचार के माध्यम से उपनिषदों के विचारों के माध्यम से कर्तृत्व भोक्तृत्व जितने भी अपने आप के अंदर हम आरोपित कर रहे हैं उन धर्मों का हमें परित्याग करेंगे परित्याग करके हम क्या करना है कहाँ जाए कह्य धर्मों को छोड़ दिया और आंतरिक धर्म जो कल्पित थे उनको भी त्याग दिया फिर क्या होगा कदे आत्मा शरणम गच्छा बुद्ध भगवान ने कह दिया इसलिए धम्मम शरणम गच्छामि संगम शरणम गच्छामि बुद्धम शरणम गच्छामि त्रिसूत्र है उनका सबसे पहले मैं अपने आप को धर्म का शरण में जाता हूं आत्मधर्म क्या है निर्वम निराकार है निर्विकार निष्क्रिय है निर्विकल्प स्वरूप है उस धर्म का मैं शरण में जाता हूँ और अन्य जितने विशिष्ट धर्म थे कल्पित इनको मैं त्याग देता हूँ धर्मम शरणम गच्छामी लेकिन वह आत्मधर्म जो हमने श्रुति स्मृतियों से सुना है रहता भी है तो ताजे लेकिन उसके संस्कार दृढ़ नहीं होता है तो संगम शरणम गच्छामी कहते हम संघ में जाएंगे सत्संग में रहेंगे साधुओं की संगति का शरण में, में जाऊंगा कहते साधों साधुओं की संगति में जाओगे वहाँ भी तो रावण जैसे राक्षस भी साधु वेश में आए हुए हैं और आजकल तो नब्बे प्रतिशत खटपटिया ही यहाँ अधिक रहे हैं दस प्रतिशत वास्तविक साधु हुआ करते हैं घर में हुई खटपट तो चल भैया मठभट वही हालत हो चुका है तो ऐसी स्थिति में जो है कहते है क्या किया जाए वो संगम शरणम में भी असंगी होने जा रहा है ऐसी स्थिति में क्या करो कहते बुद्धम शरणम गच्छा तब कहते हैं ढूंढो उनमें भी क्रीम को खोजो जैसे आजकल के बच्चों को कौन सा चॉकलेट प्रिय होता है कहते प्रसाद में सस्ता चॉकलेट दे देते दे है इसलिए आप है बच्चे उनको चाहिए क्रीम के चॉकलेट मिल्क चॉकलेट चाहिए वो कहते हैं उनको मिल्क का चॉकलेट मिल्क बार चाहिए क्या, क्या नाम आया हुआ है क्रीम का चाह इसी प्रकार से इन संसाधन समाज में भी जो वेशधारी अनेक हैं उनमें भी जो क्रीम है उसको खोजना पड़ेगा जो वास्तव में शास्त्र सम्मत विचारधारा से युक्त होकर शास्त्रीय कौन से अपने जीवन को यापन करने की चेष्टा कर रहा है प्रारंभ करने के पशात ऐसे श्रोत्र परमिष्ठ का क्रीम का खोजना पड़ेगा और उस क्रीम के शरण में जाओ बुद्धम शरणम तब अवश्य ही निर्वाण पद प्राप्ति हो सकती है तो ये भी बात यहां पर इसलिए कह दिया सर्वधर्मान पर त्यज माम एकम शरणम गच्छा माम एकम मने आत्मान एकम बुद्धम में एकम शरणम गच्छा तभी जाकर के अनुभव हो सकता है तो तब होता क्या अहंकार सर्व पापे भ्यो मैं तुम्हें सगल पापों से जो है मुक्त कर देता हूं कान मुक्त करता है अहम शब्द से कान किसको कह रहा है माम और अहम पहले मामेव शरणम और यहां पर अहमेव कह दिया अविचार करना है वो माम और अहम के और बुद्ध मान क्या है शुद्ध पर निराकार माना जाए यह सगुण निराकार ईश्वर माना जाए या सगुण साकार अंतरिया मिहर गर्भ को माना जाए यह सगुण साकार स्थल विराट को माना जाए किसको मान विराट तो नहीं हो सकता क्योंकि वह स्थल है वह जड़ है वह विराट तो आपका जो है कभी भी आपके अपने पापों से मुक्त नहीं कर सकता रही बात अंतरिया में हिरण्य गर्भगा वह केवल साक्षी भावना आपके साथ विराजमान रहता, रहता है आपके हिसाब किताब रखते रहता है आपके पुनर्जन्म के कारण होने के नाते वह कभी आपका पापों को नाश नहीं कर सकता और तीसरा रहा ईश्वर मायावच्छन चैतन्य खुद ही माया जाल में पड़ा है वो क्या करेगा आपका खुद ही माया विशिष्ट है खुद माया से परे जब स्थिति में नहीं है वो आपको माया से परिस्थिति में कैसे पहुंचा हम तो पापे में ये कैसा हो सकता है इसलिए और अहम और मान शब्द के जरा बौद्धमान वस्तु तो विशुद्ध निरुण निराकार ब्रह्म ही लेना होगा आपका अपना स्वरूप ही जो आपको अपने पापों से दूर कर सकता है क्योंकि आत्मा के साथ किसी पाप पुण्य का स्पुरश नहीं पाप प्रशता। प्रशता में में पाप में में को समझाते हैं के कहते आत्मा और पुण्य का स्पर्श नहीं होता इसलिए आत्मा के शरण में चले जाएंगे तो आप पाप पुण्य का स्पर्श नहीं होगा इसलिए तो पाप पे भी मोक्ष का मतलब कि आप जब ब्रह्म स्वरूप में हो जाएंगे तभी जाकर के आप पापों से मुक्ति पा सकते हैं इसलिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है शोक मोह का कारण का जाल जो है सब कुछ जो बना हुआ है अविद्या माया है और उससे हट करके आपको अपने स्वरूप में स्थित होना है पर के लिए दिया? सर्व पर अविद्या के वैसे सारे धर्म कर्तृत्व तो, भोक्तृत्व तो, ब्राह्मणत्व तो आदि आदि सकल धर्मों की कल्पना इन धर्मो के पर्याग करके ही जाकर के हम वास्तविक अपने स्वरूप स्थित हो सकते है इसके लिए तो अभ्यास है अभ्यास के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है भगवान ने भी कह दिया अभ्यास ने चौंते वैराग्य ने च दिया स्पष्ट ही है भगवान गीता में कहा है अभ्यास वैराग्या स्पष्ट रूप ने योग सूत्रकार ने भी कह दिया और अभ्यास का लक्षण योग सूत्रकार के समान किसने भी आज तक समझाया नहीं अभ्यास का लक्षण बहुत सुंदर किया है तत्नो अभ्यास सीधा सा लक्षण किया अभ्यास क्या है यत्न करने का नाम अभ्यास प्रयत्नशील रहो सर्वधर्म जब जब भी आपके मानने में कोई धर्म उठता मैं अमुख हूँ तो तुरंत सतर्क हो जाना पड़ता है तो अमुख नहीं हो तो इस प्रकार से विवेक से उसको काटते रहना पड़ता है वैराग्य को दृढ़ करना पड़ता है कहते हैं लेकिन अभ्यास परिपक्व अवस्था को प्राप्त हो चुकी है यह कैसे पता चले सचा दीर्घ काल नैरंतर सत्कारा से तो दृढ़ भूमि ही योग सूत्रकार ने बहुत सुंदर बता दिया कहते सच वा अभ्यास अपना दृढ़ भूमि मैंने परिपक्वता को प्राप्त कर चुका है यह तम निर्णय लेना जब आपके अंदर तय धारा के समान सच दीर्घ काल सबसे पहला विशेषण देते हैं दीर्घ काल ये नहीं एक दिन दो दिन दो चार महीने कर लिया बाद में छोड़ दिया दीर्घ काल करना चाहिए और दीर्घ काल करना चाहिए इस विषय में भी नारद जी तो कह दिए नारद परिवराज को परिषद में दीर्घ काल का मतलब ऐसा वैसा नहीं राम आ कालम निरंतरम वेदांत चिन्हया कहते रोज रोज सोते वक्त का क्षण पर्यंत और इस प्रकार से मरण मरणों इस शरीर का मृत्यु काल पर्यंत नित्य निरंतर वेदांत का चिंतन करना चाहिए ये दीर्घ काल हुआ काल के बाद कहते हैं महाराज हम तो सारा जीवन करने का ठेका ले लिया है बिल्कुल दृढ़ संकल्प है कहते ठीक है करते हो कोई बात नहीं दीर्घ काल तक मैं करने का ठेका ले लिया हूँ लेकिन रोज कितना करते हो महाराज सुबह आधे घंटे बैठ जाता हूँ बस है सुबह आधे घंटे बैठोगे साढ़े तीस घंटे में क्या करते हो मैं बारह घंटा तो सो जाता हूँ बारह घंटा नींद में चली गई तो प्रमाद में चला गया बारह घंटा प्रमाद में गया आधा घंटा भजन में गया साढ़े बारह घंटा हुआ साढ़े ग्यारह ग्यारह घंटा क्या करते हो थोड़ा व्यवहार तो जगत है ना जगत में तो रह रहे हैं हम थोड़ा संसार में व्यवहार करना पड़ता है इधर उधर आना जाना ये वो अटर कहते गए चलो व्यवहार काल में तुम्हारी वृत्ति कैसी रहती है क्या उस समय ये रहता है की यह लीला मात्र है ये व्यवहार हो रहा है ठीक है नाटक है चल रहा है ये भाव है या नहीं नहीं ऐसे कैसे करूं बड़ा मुश्किल हो जाए फिर तो सब लीला लीला मात्र करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा इसलिए जो है हम लीला मात्र कर सब छोड़ते नहीं पकड़ते हैं तब तो गया इसलिए कहते का दीर्घ काल का ठेका लेने से नहीं चलता निरंतर तैयारावत निरंतर होना चाहिए प्रत्यक्षण तो चौबीस घंटा वह दृढ़ निश्चय बना हुआ चाहिए कहते हैं निरंतर भी करता हूँ दृढ़काल भी करता हूं ये बात दोनों ठीक है लेकिन ऐसा तो कभी कभी मन में आता है पता नहीं ब्रह्म है भी नहीं है।, है तो ब्रह्म क्या है भला पता ही नहीं चलता है आगे पीछे मत्था मारते मारते जिनकी बीत गया इतने दिनों से वेदांत पढ़ते पढ़ाते हालत खराब हो गया प्रवचन करते करते थक गए तेरा अभी पता ही नहीं भ्रम कहाँ है क्या है प्रयास कर रहा हूँ रट रहा हूँ लगाऊं, मनन करता हूं, सब मुझे लेकिन आगे पीछे कुछ दिखता ही नहीं और जब ये भगवान ने कह दिया ब्रह्म का है आगे पीछे ऊपर नीचे अंदर बाहर सब जगह सब जगह है, सब जगह है। कहीं भी नहीं दिख कहा एक जगह तो दिखे कम से कम भला और कहीं नहीं दिख रहा है तो ऐसा जो है कभी भी अश्रद्धा नहीं करना इसलिए सत्कार आज सत्कार पूर्वक सेवन करना पड़ेगा श्रद्धा रखो अनुभव में वर्तमान में हो या ना हो इस जन्म में हो या ना हो जन्म जन्मांतर अनंत जन्म तक भी हम इसके अभ्यास छोड़ेंगे नहीं ऐसा दृढ़ संकल्प पूर्व सत्कार पूर्व जो श्रद्धा से युक्त होकर करना पड़ता है भगवान ने गीता में भी कह दिया श्रद्धा वाले ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय ज्ञान यह आत्मानुभूति मोक्ष श्रद्धा से युक्त पड़ता है इसी को दूसरे शब्दों में सूत्रकार ने कहा सत्कार आसीमित सत्कार के द्वारा सम्य प्रकार से असमनता पूर्ण रूपेण सेवन जो करता है संविधानता विचारों को उसी व्यक्ति को वास्तविक ज्ञान का अनुभूति हो सकती है इसलिए अभ्यास की कमी के वजह से लोगों के अंदर अनेक प्रकार के जो साधना में त्रुटियां दिख रही है या साधना में कमियां दिखते हैं या गुरुओं में ही कमियां दिखते हैं या कहीं शास्त्रों में कमियां दिखते तो कहता है आप तो भाई हमारे प्रारूभ में है ही अंत में अपने मत थे डाले तो इधर उधर दोष देता है और जब देखता है, कहीं भी दोष देने से समाधान नहीं हुआ कहते हमारे प्रारब्धि खराब है हमें भजन वजन हमसे होने वाला नहीं अंत में तय कर लेता है और पूरा ग्रह धंधा में में रहता हुआ भी करना चालू करता है तो इसीलिए सबसे बड़ी समस्या शास्त्रों के प्रति आपकी अपनी निष्ठा अपनी श्रद्धा है नितान तिष्टी निष्ठा निष्ठा श्रद्धा हो भी जाती है तो निष्ठा नहीं बनती श्रद्धा कुछ दिन तक रहती है वो स्थिर नहीं होती है वही श्रद्धा जब स्थिर हो जाए उसी का नाम निष्ठा हो जाता है निताम तस्मिन विचारे ब्रह्मणि वेदांतेवा एवा तिष्ठी निष्ठा इसलिए पहले विद्वान लोग कहते निष्ठा रखो श्रद्धा को की बात नहीं कहते अरे श्रद्धा है तभी तो आप यहां आए लेकिन उतने से काम चलने वाला नहीं आपको अपने अंदर निष्ठा बनानी पड़ेगी और ऐसी बनानी पड़ती है कि मन में जितने भी प्रकार की भी आपके अपने साधना आपके अपने साध्य इष्ट कोई भी उपास्य उपासक भाव किसी भी चीज में भी आपके अंदर किंचित संशय नहीं होना चाहिए जहां संशय उत्पन्न हुई वहां तो निष्ठा घटेगी श्रद्धा टूटेगी इसलिए भगवान ने सतर्क कर दिया गीता जी में आत्मा जहाँ थोड़ी सी भी संशय हुई नहीं निश्चित रूप से वह अपने साधना का पथ से गिर जाएगा और कह दिया है नचे दिया वेदी महती विन और यदि स्तर से वह अपने साधना के मार्ग से गिर जाता है और अपने लक्ष्य को छोड़ देता है वेदांत विचार तत्वों को छोड़ देता है तो अवश्य ही उसका विनाश ही होगा इसमें कोई संशय नहीं है समय तो पूरा होता है शेष विचार कल कर करेंगे हरि ओम तत्सत